गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण अब यदि आत्मा सर्वव्यापी है तो मनुष्य के मरने पर क्या होता है हिंदू दर्शन ने तीन शरीर माने हैं एक तो यह ऊपर दिखने वाला स्थूल शरीर है उसके पीछे अंतःकरण की वृत्तियों और सूक्ष्म तनमात्राओं से बना सूक्ष्म शरीर है तथा इसके भी पीछे संचित संस्कारों का कोष स्वरूप कारण शरीर है स्थूल शरीर क्रियमाण संस्कारों का वाहक है क्योंकि उसके अभाव में संस्कार बन नहीं पाएंगे। इसी प्रकार शरीर प्रारब्ध संस्कारों का वाहक है, और कारण शरीर संचित संस्कारों का। इन तीनों शरीरों के आधार के रूप में महाकारण शरीर की सत्ता स्वीकार की गई है तो तुरी अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है आत्मा के चार पाद चार अवस्थाएं हिंदू दर्शन चार अवस्थाओं की बात करता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरय प्रथम तीन अवस्थाओं की अनुभूति हम में से हर व्यक्ति करता है हम जगे रहते हैं तो जागृत में होते हैं सोते हुए जब सपना देखते हैं तो वह अवस्था है गाढ़ी नींद की अवस्था सुषुप्ति कहलाती है पर एक चौथी भी अवस्था है जिसका अनुभव सामान्यतः हमें नहीं होता किंतु साधना के द्वारा जिसकी अनुभूति की जा सकती है यह अवस्था हमें संभावना के रूप में छिपी है यह ज्ञान की आत्म साक्षात्कार की समाधि की अवस्था है जिसे मांडुक्य उपनिषद ने अपने सातवें मंत्र में व्याख्यायित करते हुए कहा है प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सत्मा स विज्ञेय वह प्रपंच का उपशम शांत शिव और अद्वैत रूप है वही आत्मा है और वही जानने योग्य है इसी को तुरिया तुरीयावस्था के नाम से पुकारा गया है तो जैसे महाकारण शरीर तुरिया तुरैयावस्था का प्रतिनिधित्व करता है वैसे ही कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था का सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था का और स्थूल शरीर जागृत अवस्था का इनको मांडव के उपनिषद ने आत्मा के चार पात कहा है स्वयं आत्मा चतुष्पात मन की चार अवस्थाएं और पंच मनोविज्ञान के दृष्टि से देखें तो ये ही मन की चार अवस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं स्थूल शरीर चेतन कॉन्सियस मन का सूक्ष्म शरीर अवचेतन सबकॉन्सियस मन का कारण शरीर अचेतन अनकॉन्सियस मन का और महाकारण शरीर अतिचेतन सुपर कॉन्सियस मन का फिर वेदांत निर्दिष्ट पंच कोशों की भी इन तीन शरीरों के साथ संगति बिठाई जाती है ये पांच कोष हैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय स्थूल शरीर अन्नमय कोष से बना है सूक्ष्म शरीर प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय इन तीनों कोषों से बना है कारण शरीर आनंदमय कोष से निर्मित हुआ है इन पाँचों कोषों से जो परे है वही महाकारण आत्मतत्व है